देवी भागवत आठवां स्कंध गंगा जी के अवतरण का वृत्तांत भगवान विष्णु ने राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार धारण किया था उनके बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो गया नारद वह ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में हुआ था उसके मध्य भाग से गंगा प्रकट हुई वह स्वर्ग के शिखर पर जाकर रुक गई इस गंगा में अखिल जगत के कलमस को दूर करने की पूर्ण योग्यता है यह पाप का उच्छेद कर देने वाले जल से परिपूर्ण है समस्त संसार में यह गंगा साक्षात भगवत पदी कहलाती है यह संपूर्ण दिव्य नदियों की स्वामी है बहुत समय के पश्चात अर्थात हजार युग बीत जाने पर या वहां से चलकर कर स्वर्ग के शिखर पर जिसे त्रिलोकी में विष्णुपदी कहते हैं आ यह वही स्थान है जहाँ उत्तानपाद कुमार परम पुण्यात्मा पुरुष ध्रुव कहते हैं श्रीहरि के दोनों चरण कमलों के परम पावन पराग को धारण किए रहना उनका स्वभाव ही बन गया है अब भी राजर्षिध्रुव उसी अविचल स्थान पर प्रतिष्ठित हैं वहीं उदार स्वभाव सप्तर्षि भी रहते हैं ये ब्रह्म ये सप्तर्षि गंगा के प्रभाव से पूर्ण परिचित हैं अखिल जगत के हित की कामना करके भीतर भरी रहती है अतः गंगा की प्रदिका क्या करते हैं ये जानते हैं कि यह गंगा सिद्धि सिद्धि स्वरूपनी है। इसकी उपासना करने वाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं इसलिए रखकर वे प्रतिदिन इस गंगा में स्नान करते हैं तदनंतर वैकुंठ से चलकर असंख्य विमानों से भरे हुए देवयान पर होती हुई गंगा चंद्रमंडल में पहुंची वहां से ब्रह्मलोक में आगे नारद ब्रह्मलोक में आने पर गंगा के चार भाग हो गए और चार नामों से प्रसिद्ध होकर वह चार दिशाओं में बह चली बहते बहते जाकर समुद्र में मिल जाती है गंगा के चार नाम हैं सीता अलकनंदा चक्षुस और भद्रा संपूर्ण पापों को समन करने वाली सीता नाम से प्रसिद्ध गंगा ब्रह्मांड से उतरकर केसर नामक पर्वतों के शिखर पर आई वहाँ से गंधमादन पर्वत के शिखर पर गिरी उसके बीच से निकलकर भद्राश वर्ष की पूर्व दिशा में आ गई इसके बाद देवताओं से सुपूजित होकर क्षीर सागर में मिल गई तत्पश्चात चक्षुष नाम से प्रसिद्ध दूसरी गंगा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकली अत्यंत वेग के साथ बहकर वह केतुमाल वर्ष में आ गई वहाँ से इसका प्रवाह पश्चिम दिशा में आ गया बाद में जाकर वह समुद्र में मिल गई नारद तीसरी धारा को पुण्यमयी अलकनंदा कहते हैं यह पवित्र नदी ब्रह्मांड के दक्षिण से होती हुई हेमकुट नामक प्रधान पर्वत पर पहुंची इसने बीच में बहुत से वनों और पहाड़ों को आपलावित किया जब वहां से निकली तब अत्यंत वेग के साथ बहती हुई इस भारतवर्ष में आ गई इसके बाद इस तीसरी गंगा अलकनंदा का दक्षिण सागर में संगम हुआ है तत्पश्चात चौथी धारा सिंहवान पर्वत से निकली इसका नाम भद्रा है तीनों लोगों को पवित्र करने वाली यह गंगा वहाँ से बहती हुई समुद्र में पहुँची है इसके प्रवाह से बीच के उत्तर कुरुप्रदेश परम तृप्त हुए हैं नारद अन्य भी बहुत से समुद्र और नदियाँ प्रत्येक वर्ष में हैं प्राय इन सब के उद्गम स्थान मेरु और मंदर पर्वत है इन नौ वर्षों में भारतवर्ष को कर्म क्षेत्र कहा जाता है अन्य आठ वर्ष पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग के फल को प्रदान करते हैं नारद स्वर्ग में रहने वाले पुरुषों का जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब वे भोग भोगने के स्थान में आते हैं उनके आयु दस हजार वर्ष होती है उनके सभी अंग वद्र के समान कठोर होते हैं उनमें एक हजार हाथियों का बल होता है वे क्रीड़ा के बड़े प्रेमी होते हैं उन्हें सभी सुख सुलभ रहते हैं वहां आयु समाप्त होने के एक वर्ष पूर्व तक स्त्रियों में गर्भ धारण करने की क्षमता बनी रहती है और सदा ही त्रेता युग के समान समय वर्तमान रहता है